कार्य भाव भी कल्पित है तो असली परमात्मा को समझाने के लिए असली परमात्मा को समझाने के लिए सम्भूति और असम्भूति दोनों में ब्रह्म तो कल्पित है इसलिए दोनों का जब निषेध कर दिया जाता है तो असली ब्रह्म की प्रतिपत्ति होती है इसलिए संभव के अपवाद से ये बात सिद्ध हुई कि परमात्मा सम्भव से विलक्षण है जो कुछ पैदा हुई दिखती है एक दूसरी बात आपको सुनाते हैं जो लोग वेदांत का स्वाध्याय करते हैं उनके लिए है ना वेदांत में भिन्न शब्द का अर्थ जो है भिन्न वैसे भिन्न तो मतलब होता है टूटा हुआ घटो भिन्न घड़े पर डंडा मारा फूट गया तो क्या बोलेंगे घटो भिन्न गड़ा घड़ा फूट गया तो ये भिन्न होना माने फूट जाना होता है लेकिन वेदांत में भिन्न शब्द का अर्थ है लक्षण की भिन्नता वस्तु की भिन्नता नहीं केवल लक्षण की भिन्नता जैसे एक ही एक ही पाषाण में स्त्री मूर्ति खचित कर दे एक पत्थर है उसमें औरत की मूर्ति बना दी और उसी पत्थर में एक पुरुष की मूर्ति बना दी बोले ये स्त्री है ये पुरुष है ये व्यवहार होगा कह रहे भाई दोनों पत्थर हैं उसमें स्त्री पुरुष का व्यवहार क्यों करते हो क स्त्री से पुरुष भिन्न है पुरुष से स्त्री भिन्न है कब भिन्न है माने लक्षण से भिन्न है पत्थर से भिन्न नहीं है लक्षण से भिन्न है कि स्त्री के स्त्री समुचित अवयव से विशिष्ट जो पाषाण खंड है उसको स्त्री बोलते हैं और पुरुष समुचित अवय से विशिष्ट जो पाषाण खंड है उसको पुरुष बोलते हैं उसके पाषाणत्व तो में कोई हानि नहीं है पाषाणत्व तो में भेद नहीं है भेद जो है वो तो आकृति मूलक है और आकृति मूलक जो भेद होता है वो वास्तविक भेद नहीं होता है तो एक ही परमात्मा में ये असंभूति है ये संभूति है ये केवल भिन्न है भिन्न है माने विलक्षण है विलक्षण है माने परस्पर विपरीत लक्षण वाले हैं केवल लक्षण का ही भेद है परमार्थत वस्तुतः वस्तु का भेद नहीं है का ये काले हैं, ये गोरे हैं दोनों मनुष्य हैं, है ना ये स्त्री है ये पुरुष है कब बोले दोनों पांच भौतिक है ये मिट्टी है और ये पानी है का दोनों एक सत्ता में कल्पित है क ये जड़ है और ये चेतन है हैं। ये दोनों अपरिच्छिन्न ब्रह्म में है ना जड़ चेतन का भाव पृथक पृथक कल्पित है इसका अभिप्राय ये हुआ ना रहा कि मूल तत्व को समझने के लिए हमें कल्पित रूप से ये कार्य है और ये कारण है ये दृश्य है ये दृष्टा है ये धार्य है ये धारक है ये भेद बनाना पड़ता है वस्तुतः तत्व में वस्तुतः में किसी प्रकार का भेद नहीं है को जनए दी थी कारणम प्रतिषिध्य थे तो कल आपको सुनायाण्यक उपनिषद के तीसरे अध्याय में जब प्रश्न किया गया कि मृत्यशिन मृत्यु निकणहा कस्मान मूलात प्ररोहती जब मृत्यु का मृत्यु मृत्यु माने मृत्यु और मृत्यु जिससे मौत भी मर जाती है उस मौत के द्वारा प्राणस्य प्राण चक्षुष चक्षु मनसो मन मृत्यु और मृत्यु जब ये संसार वृक्ष मृत्यु के मृत्यु मृत्यु माने अविद्या और उसकी मृत्यु माने विद्या और प्रत्यक्ष चैतन्यभिन्न ब्रह्म के याथात्म बोध से जब ये संसार वृक्ष बाधित हो जाता है हैं? तो कस्मान मूलात प्ररोहति जब जड़ ही गायब जब जड़ ही गायब तो फिर ये जन्म मरण का चक्कर कहा से आवेगा बोले तो यद समूलम आबरी हेयर वृक्षम न पुनराभवे जब वृक्ष जड़ सहित उखड़ गया ही निवृत्त हो गई नारायण तो फिर कहा से वृक्ष उत्पन्न होगा माने फिर संसार वृक्ष का छेदन हो जाएगा आपको एक विद्या विद्या के बारे में बात कराता ये उपनिषदों में कहीं कहीं शंकराचार्य भगवान अविद्या शब्द का अर्थ करते हैं कर्म और विद्या शब्द का अर्थ करते हैं ज्ञान अब जो लोग अपने ही आप पढ़ते हैं ना पुस्तकालय में बैठ के और थीसिस लिखने के लिए स्टडी कर रहे हैं और अपने आप ही उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं संप्रदाय तो है नहीं कोई माने ज्ञान का जो संप्रदाय माने ज्ञान की परंपरा हो है ना संप्रदाय माने आजकल सरकारी लोग जिस अर्थ में संप्रदाय की निंदा करते हैं वैसा संप्रदाय नहीं फिर का परस्ती नहीं मजहबीपना नहीं है ना? गुरु शिष्य की परंपरा से ज्ञान की प्राप्ति तो गुरु शिष्य परंपरा से तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं अब बैठे बोले शंकराचार्य ने अविद्या शब्द का अर्थ है कर्म कर दिया राम राम ये कैसे तो देखो इसका मूल आपको बताता है हमारे शरीर में दो विभाग देखने में आते हैं एक ज्ञानेन्द्रियों का और एक कर्मेन्द्रियों का ये तो आप जानते ही है पांव कर्मेन्द्रिय है ना हाथ कर्मेन्द्रिय है जीव कर्मेन्द्रिय है है ना और मल और मूत्र के त्याग के इंद्रिय है, ये हैं अच्छा और आंख कान नाक जीव त्वचा ये क्या है कई ज्ञानेन्द्रिय हैं तो ज्ञानेन्द्रिय से वस्तु मालूम पड़ती है ये शब्द हुआ ये स्पर्श हुआ ये रूप है ये रस है ये गंध है आंख न हो तो ये स्त्री है ये पुरुष है कैसे मालूम पड़ेगा है ना तो इसका अर्थ हुआ कि कर्म अंधी होती हैं और ज्ञान इंद्रिया जो हैं वो वस्तु को प्रकाशित करने वाली आंख वाली होते हैं तो जो वस्तु को जनावे सुज्ञान और जो न जनावे केवल काम करे सुधा है ना तो कर्म इंद्रियां जो हैं वो अविद्या की परंपरा में हैं और ज्ञान इंद्रियां जो हैं वो विद्या की परंपरा में हैं ज्ञान का प्रकाश हुआ ज्ञान इंद्रियों में और केवल कर्म का प्रकाश हुआ कर्म इंद्रियों में तो हमारा जीवन कैसे चलता है का अंध पंगु संजोगन न्याय से चलता है कर्मेंद्रिया है अंधी और ज्ञानेन्द्रिया हैं लंगड़ी तो क्या हुआ एक जगह दो भिखारी बैठे थे एक लंगड़ा था देखता सबको था पर बेचारा चल नहीं सकता पांव नहीं थे उसके उसी जगह एक अंधा बैठा था उसके पांव तो बहुत बढ़िया था हैं? लेकिन आंख नहीं थी तो दोनों ने सलाह की कि भाई हम लोग कैसे भी बद्रीनाथ चले चलते तो बहुत बढ़िया होता एक ने कहा कि भाई हमारे आंख नहीं है कैसे जाएंगे तो दूसरे ने कहा हमारे पांव नहीं है कैसे जाएंगे फिर ईश्वर ने दोनों को अकल दी बोले आओ हम लोग आपस में मेल कर रहे हैं जिसके पांव है सो तो चले और जिसकी आंख है सो रास्ता बतावे तो पांव वाले ने लंगड़े को अपने कंधे पर बैठा लिया अब लंगड़ा अपनी आंख से देख के रास्ता बताता जाए और जो अंधा है वो अपने पांव से चलता जाए और दोनों बद्रीनाथ पहुंच गए तो ये जो हमारा शरीर है इसमें कर्मेन्द्रिया अंधी है और ज्ञानेंद्रियां आंख वाले हैं अंध पंगु अंधपंगजो न्याय से यह हमारा जीवन चल रहा है सांख्य में इसको प्रकृति पुरुष का संजोग बताया प्रकृति अंधी है और पुरुष जो है वो ज्ञान वाला है इन्हीं दोनों के संजोग से ये व्यवहार चल रहा है तो कर्म जो होते हैं वो कर्मेंद्रियों के द्वारा होते हैं इसलिए अंधों के द्वारा कर्म संपन्न होता है हाँ। और ज्ञानेंद्रियां जो हैं वो वस्तु के स्वरूप को लखाती हैं इसलिए ये उचित है ये अनुचित है ये धर्म है ये अधर्म है ये ब्रह्म है ये अब्रह्म है ये अंतकरण और ज्ञानेंद्रियों के संजोग से ये बात मालूम पड़ती है तो यही हुई विद्या विद्या व्यवहार जितना सिद्ध होता है उसमें विद्या विद्या दोनों का मेल होता है वो हो। संसार विषयक परिच्छि विषयक विद्या और अविद्या कर्म रूप अविद्या इन दोनों के मेल से संसार का सारा व्यवहार सिद्ध होता है और जहां अपरिच्छिन्न विषयक विद्या होती है ब्रह्म विषयक अपरिच्छिन्न माने अभिन्न जो कभी टूटता नहीं फूटता नहीं कटता नहीं मिटता नहीं ऐसा जो अच्छिन्न अभिन्न अपरिच्छिन्न जो वस्तु है प्रत्यक्ष चैतन्य उसको पाने के लिए पाव से कहीं चलना नहीं पड़ता हाथ से कुछ पकड़ना नहीं पड़ता है ना मल मूत्र मलमूत्रोत्सर्ग के साथ उसका कोई संबंध नहीं और जीभ से बोलने की जरूरत नहीं इसलिए कर्म इंद्रियों को हो जाने दो शांत देखो और ज्ञान इंद्रियों से विषयों का ग्रहण छोड़ दो और मन से परिच्छि का चिंतन छोड़ दो नारायण है अब क्या हुआ शांति शांति शांति स्थूल शांति सूक्ष्म शांति कारण शांति और बोले कि इस प्रमाण अप्रमाण और प्रमाभास है नुनिया को देखने के लिए ज्ञानेन्द्रियों का और मन का प्रमाण और उल्टा देखने में यह प्रमाण सुसुप्ति के समय अप्रमाण और उल्टा देखने में प्रमाणाभास है इन तीनों का जो साक्षी अपना आपा बैठा है प्रमाण का साक्षी प्रमाणाभास का साक्षी और अप्रमाण का साक्षी प्रमाणम अप्रमाणम चाभास प्रमा चैतन्य आकार में वही ये सब चैतन्य स्वरूप है न क्वंति प्रमाण जत्र तद संभावना प्रमाण का विषय नहीं अप्रमाण काल में जिसका नाश होता नहीं प्रमाणाभाष को जो स्वयं प्रकाशित कर रहा है प्रमाण अमाण प्रमास तथ प्रमाण कुर ये तीनों जहां अपना अपना व्यवहार कर रहे हैं उसकी असंभावना कहां है तो अविद्या वो है जो कर्म को संभूति के साथ जोड़े है न और लौकिक परिच्छिन विद्या कौन सी है कि जो हमारी विद्या को अंतकरण और इंद्रियों में रहने वाले ज्ञान को नाय परिच्छि की ओर से हटाकर कारण में जोड़े न और ब्रह्म विद्या कौन सी कि जो विद्या अविद्या और सम्भूति असंभूति दोनों का चारों का समझो बाध करके साधन और साध्य सम्भूति असंभूति साध्य है और विद्या अविद्या साधन है कर्म और ज्ञान साधन है तो दोनों साधन और दोनों साध्य का बाध करके जो उस बाध का साक्षी है बाधा भाव का साक्षी है जिसमें वाध दिख रहा है उसका नाम परमात्मा उसका नाम आत्मा उसका नाम परमात्मा नाम रख के उसको समझाते भर हैं, है ना? वो कहीं दूर नहीं है तो जब विद्या से अविद्या का उच्छेद हो जाता है नाराण कुल्हाड़ी की जरूरत कब तक जब तक पेड़ नहीं कटा है ना? नाव की जरूरत कब तक कर जब तक नदी के पार नहीं गए जूते की जरूरत कब तक जब तक रास्ते में चल रहे हैं कंकड़ कांटा गढ़ने की संभावना है है ना? अब कोई महाराज रात को पलंग पर सोवे और जूता पहन के सोवे है ना? तो ये कोई बुद्धिमत्ता की बात तो नहीं हुई तो अब बताते हैं कि ये संभूति, असंभूति, कार्य और कारण कर्म और ज्ञान इन सबसे विलक्षण जो अपना आपा है न कहो कि ये किसी से पैदा हुआ होगा ये इसका इसका भी कोई बाप होगा को नव जनए दीदी कारणम प्रतिषिध्य बृहदारण्य उपनिषद में दूसरे अध्याय में तीसरे अध्याय में चौथे अध्याय में पांचवें अध्याय में नारायण सब में विलक्षण आता।, आता है ये विलक्षण निरूपण आता है वो नेति नेति ये एक बार खूब मजे से साधन साध्य का वर्णन करके और अंत में बोल देते हैं नेति ये ब्रहारा ने कुनिषद में एक जगह नहीं है और सब अध्यायों के अंत की यही दशा है तो वो बात आपको फिर अगले श्लोक में सुनाएंगे को नवैनम जनए ये जो जीव है आत्मा है इसका बाप कौन है कौन भला हो सकता है कौन नवनम जनए इस जगत का बाप कौन हो सकता है इस जीव का बाप कौन हो सकता है इस आत्मा का बाप कौन हो सकता है कारण शब्द है ना कारण देखो कर्म हुआ त्याग घड़ी उठा लिया ये घड़ी का उठाना क्या है कर्म है वो घड़ी विषय है और हाथ जो है वो इंद्रिय है और उठाना कर्म हुआ है ना हाथ कर है कर बोलते हैं ना करण है ये ण हम अच्छा। देखो जो बाहर की चीज को भीतर कर ले सो कौन बोले अंतकरण अंत माने भीतर जो कर ले जो भीतर कर ले उसका नाम अंतकरण क्रियते क्रियना वहिष्ठम वस्तु अंत क्रियते अने, अंतक क्रियते अने बाहर की चीज को जो भीतर कर ले जिसकी कल्पना कर ले है ना जिसका ध्यान कर ले जिसकी याद कर ले इसका नाम अंतकरण ये भीतर रहता है अपने बाहर नहीं रहता है अब आप देखो कि आत्मा का जन्म होता है कि नहीं होता है आत्मा की मृत्यु होती है कि नहीं होती है ये दोनों एक साथ ये सवाल है वो कठोपनिषद में कहा न संपराय प्रतिभाति बालम जो दर्शन शास्त्र में नन्हे मुन्ने हैं बच्चे हैं उनको ये पता नहीं चलता कि शरीर छूट जाने के बाद क्या होता है तो उनको ये भी पता नहीं चलता है कि शरीर बनने के पहले क्या होता है अगर ये पता होगा ना कि शरीर बनने के पहले क्या होता है तो उनको यह भी पता होगा कि शरीर मरने के बाद क्या रहता है तो बोले भाई एक दिन हमारी उत्पत्ति हुई अच्छा तुमने खुद ही देखी होगी तो बोले नहीं लोगों ने हमको बताया कि बेटा एक दिन तुम्हारा जन्म हुआ अमुक संबत अमुक महीना तो ये तो लोगों की बताई हुई बात है तो so, लोगों ने तो वो दिन बताया जिस दिन तुम गर्भ से बाहर आए जिस दिन गर्भ में आए वो दिन तो लोगों ने नहीं बताया तुमको तो गर्भ में पहले से थे तब ना बाहर निकले नहीं तुम बताओ गर्भ में कब आए बोले हमने तो नहीं देखा कि गर्भ में कब आए लेकिन हमारे मां बाप को पता है कि गर्भ में कब आए ज्योतिषी लोग हिसाब लगा के बता सकते हो ना ज्योतिष में हिसाब है संतान की उत्पत्ति अगर पूर्ण गर्भ में होवे तो वो ज्योतिष विद्या से ये बता देंगे कि किस दिन किस समय ये गर्भाधान हुआ ये विद्या है ज्योतिष में और डॉक्टर लोग भी कुछ हिसाब लगाते हैं इसका हम तो मालूम है तो गर्भाधान का भी समय हुआ तो बोले भाई जन्मे उस दिन तो पैदा नहीं हुए लेकिन जिस दिन माँ के पेट में आए उस दिन पैदा हुआ अरे भाई माँ के पेट में कहा से आए बाप के पेट में थे वहां से माँ के पेट में आए कि अपने आप ही आ गए बाप के पेट में भी थे अगर कीटाणु न हो जीवाणु न होना ये माँ से बच्चा नहीं होता हो बच्चा बाप से ही होता है ये शास्त्रीय निर्णय है बिल्कुल सोलो वाने न बच्चा इसी से आ, माँ का ये जो लोग धर्म कार्य में जो समान अधिकार मानते हैं ना उनके लिए ये विचारणीय वस्तु है स्त्री को गर्भ धारण करना पड़ता है पुरुष को गर्भ धारण करना नहीं पड़ता और पुरुष का ही संत बच्चा होता है इसी से जाति का जब निर्णय करना होता है ना तो पिता की प्रधानता पिता की प्रधानता रखता है अच्छा तो वो प्रसंग छोड़ दो उससे हमारा कोई मतलब मतलब तो ये है कि अच्छा बाप के पेट में भी कभी आए कि वहां एक, एक मेढक की तरह उछल पड़े अच्छा तो बाप के पेट में कब आए सो बताओ हैं बाप के रक्त में कब आए बाप के वीर्य में कब आए बाप के मन में कब आए है ना किस औषधि वनस्पति से तुम बने वो तो बताओ तो बाबा वो तो हमारे माँ बाप को भी नहीं मालूम हमको कहा से मालूम होगा है अच्छा भाई ये भी मालूम हो जाए विज्ञान का जमाना ये भी मालूम हो जाए कि अमुक धातु में से निकला हुआ ये गर्भ है है ना चने में से निकला हुआ है अंगूर में से निकला हुआ है तब ये सवाल होगा कि चने में अंगूर में कहा से आए अरे नास विद्य भावो नाभावो विद्य थे सतहा तो नास भी देते भाव अगर तुम होते नहीं तो तुम्हारा जन्म होता ही नहीं तो अपना अपनी उत्पत्ति कभी किसी के अनुभव में आ नहीं सकती ये अनुभव की प्रणाली में ये बात सुनिश्चित है यदि कोई देखेगा कि हमारा जन्म हो रहा है तो जन्म को जानने वाला देखने वाला जन्म से पहले मौजूद रहेगा कि नहीं रहेगा जो उत्पत्ति का साक्षी है जो उत्पत्ति का दृष्टा है जो उत्पत्ति का ज्ञाता है वो तो पहले ही रहेगा तो बोले भाई हमको किसी ने जन्म दिया नारायण नहीं ये भी तुम कल्पना ही कर रहे हो बिना देखे बिना अनुभव के अपने जन्म की कल्पना कर रहे हो कर बोले बाबा मरते तो देखते हैं कहा दूसरों का शरीर छूटते तुमने देखा होगा अपने को मरते तो कभी नहीं देखा होगा क्योंकि अनुभव में आ ही नहीं सकता हो अपना मरना जिसकी अनुभव में आवेगा वो तो जिंदा ही रहेगा जिससे जिसने अपनी सुशुक्ति देखी वो जागता हुआ था हमको इतनी देर तक न सपना आया न जागृत हुआ न कुछ मालूम पड़ा है न ऐसी गाड़ी नींद आई तो गाढ़ी नींद जिसने जानी हो तो गाढ़ी नींद को देखता रहा साक्षी हुआ तो देखो न तो का जन्म होता और न तो चित्त का जन्म होता और न तो प्रियता का जन्म होता नारायण अस्ति है ना अस्मि भामि प्रिये अस्ति भाति है ना प्रियते न तो बोले भाई कौन सी ऐसी चीज थी जिससे फूट के ये आत्मा निकला है मिट्टी को तोड़ के खड़ा बनाया गया है, है? सोने को गढ़ के देवर बनाया गया है लोहे को गला के अवजार बनाया गया है ये जो तुम्हारा आत्मा है, है। वो कौन विनम जने दीदी कौन इसको जन्म देगा जन्म की सिद्धि बिल्कुल नहीं होती जो बिना जन्मे जन्मता हुआ मालूम पड़े और बिना मरे मरता हुआ मालूम पड़े उसको क्या बोलते हैं अनिर्वचनीय अन्य बच्ची उसी को बोलते हैं ना सतो विद्यते भाव जो असत है उसका जन्म नहीं है और मृत्यु भी नहीं है और ना भावो विद्यते सतः जो सत है उसका जन्म भी नहीं है और उसका मरण भी नहीं है सत्य का भी माने ब्रह्म का भी जन्म मरण नहीं है आत्मा का भी जन्म मरण नहीं है और बंध्या पुत्र का भी जन्म मरण नहीं है मैंने एक दिन नीलिमा पोती थी आकाश में आकाश में न न नीलिमा पोती गई और न तो धोई जाती है वो तो केवल भासती है इसी प्रकार अपने स्वरूप में जन्म मरण जो है न कभी जन्म लगा और न कभी मरण किया गया ये जन्म और मरण जो है इसमें अध्यारोपित है इसमें इसके स्वरूप के अज्ञान के कारण अध्यस्त है इसी को अध्यस्थ बोलते हैं तो जैसे आकाश के ज्ञान से नीलिमा का बाद हो जाता है क्योंकि नीलिमा अपने अत्यंत अभाव वाले पदार्थ आकाश में प्रतीत हो रही है स्वाभाविकरण भाषमान है अपने अभाव के अधिकरण में नीलिमा भाषमान है इसलिए नीलिमा प्रतीत होती हुई भी मिथ्या है इसी प्रकार स्वभावाधिकरण में भाषमान होने के कारण अपने आत्मा में अपने स्वरूप में भाषमान होने के कारण ये जन्म और मरण बिल्कुल मिथ्या हैं, अनिर्वचनीय हैं और अपना स्वरूप जो है वो साक्षात परोक्ष पर परमात्मा है नारायण तो कोई नीदी इसका कोई बाप नहीं हो सकता इसलिए कारण का प्रतिषेध है कारण का प्रतिषेध है माने कारण परमात्मा का सच्चा स्वरूप नहीं है और कार्य भी परमात्मा का सच्चा स्वरूप नहीं है केवल कारण की उपासना में लग जाओगे तो भी सत्य से विमुख और केवल कार्य की उपासना में लग जाओ तो भी सत्य से विमुख है दोनों का समुच्चय करके व्यवहार करो और दोनों का अपवाद करके अपने स्वरूप को जानो यह उपनिषद का सात तात्पर्य है ना बोले एक साथ महाराज कैसे कर्म करें और कैसे ध्यान करें बोले देखो कभी अपनी जिंदगी किसी तरफ भी देखना चाहिए कोई आदमी 2400 घंटे तो काम नहीं कर सकता और कोई आदमी 2400 घंटे ध्यान भी नहीं कर सकता तो इसका अर्थ नहीं है कि एक साथ ही ध्यान और कर्म होगा इसका अर्थ है कि ईश्वर की उपासना करने के लिए ध्यान का समय निकालो है ना और संसार के व्यवहार पूरा करने के लिए व्यवहार का समय निकालो है ना सं उपासना के समय देखो कि परमेश्वर से साफ भरपूर है सारी सृष्टि परमेश्वर से भरपूर है और कर्म करने के समय देखो हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं है ना तुम पदार्थ की प्रधानता से कर्तव्य पूरे करो सत पदार्थ की प्रधानता से उपासना करो है ना और जीवन व्यवहार काल में दोनों का समुच्चय रखो दोनों में मेलजोल रखो है ना और परमार्थ का जब ज्ञान करना हो तो दोनों का अपवाद कर दो अपने को जान लो दोनों का बाध हो जाए ये परमार्थ की परमार्थ ज्ञान की प्रणाली है तो इसीलिए अलग अलग कार्य और कारण का निषेध अलग अलग कार्य कारण का निषेध आता है बोले कि ये गड़बड़ ज्यादा कौन लोग करते हैं वो जब भजन करने बैठते हैं तब तो, तो घर के द्वार की याद करते हैं और फिर आके पूछते हैं हे ना हम भजन करने बैठते हैं तो दुनिया भर की याद हमको तो आने लगती है है ना और जब काम करते हैं तब आके पूछते हैं कि जब काम करते हैं तब तो ईश्वर भूल जाता है दोनों की शिकायत है न और दोनों शिकायत उल्टी है वो परस्पर विरुद्ध है।, है क्यों जब काम करते समय तो काम करने लगे तब तो काये करोते हैं कि ईश्वर की याद नहीं आती और जब भजन करने लगते हैं तब तो काहे करोते रोते हैं पहले तो संसार की याद आती है इसको बिल्कुल व्यवस्थित कर देना चाहिए और जिस काम में अपने मन को लगावे बिल्कुल आदि अंत में पहले ईश्वर को प्रणाम कर लो अपना कर्तव्य ठीक पूरा कर लो बीच में कभी याद आवे तो बहुत बढ़िया नहीं तो जब काम पूरा हो तब ईश्वर को प्रणाम कर लो है ना नाध्याय मत करो बोले झाड़ू ठीक नहीं लगा घर में किसी ने पूछा बोले हमको जरा ईश्वर की याद आ गई तो ध्यान नहीं रहा है ना तो न ईश्वर का ध्यान ही ठीक हुआ न झाड़ू ही ठीक लगा तो है न बोले भाई आज तो ईश्वर के ध्यान में मजा नहीं आया क्यों नहीं आया कोई तो एक काम करना है ना उसकी फिक्र थी आपिस जाने की फिक्र थी तो ईश्वर के ध्यान के समय आपिस की फिकर मत करो और आपिस के काम करने के समय नारायण बारंबार लगातार निरंतर चौबीसों घंटे चिंतन जब तब एक आदमी हमारे पास आया हो उसने लगा महाराज ऐसा कोई उपाय बताओ कि जिस समय गाढ़ सुसुप्ति होती है ना उस समय ईश्वर का स्मरण होता रहे तो ईश्वर का स्मरण हो तो गाढ़ सुसुप्ति नहीं और गाढ़ी हो तो ईश्वर का स्मरण नहीं आ, मैंने उससे पूछा कि तुम जागृत में क्यों नहीं कर लेते भाई कि सुसुक्ति की फिक्र कर रहे हो अरे पहले जागते तो कर ले तो बोला हमारा जागते में तो मौका ही नहीं मिलता है ना हमारे पास समय तो सोने का ही बचा रहता है अब ऐसा उपाय बचाओ की सोने बताओ की सोने के समय हो तो इसका भी उपाय है क्या तो जागृत स्वप्न सुसुक्ति तीनों का बाद हो जाए है न आत्मज्ञान से तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों परमात्मा स्वरूप ही है सब परमात्मा स्वरूप है तो ये बात हुई कि कारण का प्रतिषेध है देखो कारण कैसे होता है कारण एक तो होता है कुम्हार की तरह जो घड़े को बनाता है और एक कारण होता है मिट्टी की तरह जो घड़ा बन जाता है और ऐसे छोटे मोटे और कारण होते हैं चाक की तरह डंडे की तरह सूप की तरह वो मदद करने वाले कारण लेकिन ईश्वर ऐसा कारण नहीं है वो एक होता है बनाने वाला कारण एक होता है बनने वाला कारण बोला और एक होता है न बनाने वाला न बनने वाला केवल भासने वाला कारण तो बनाने वाले कारण का नाम है आरंभवाद बोला जहां कुम्हार की तरह ईश्वर परमाणुओं का संचय करके सृष्टि को बनाता है अब इसमें हजार आपत्ति है परमाणु निर्वायो हैं, उनका परस्पर संजोग कैसे होगा दोनों परमाणुओं में अलग अलग वजन है क्या नारायण वजन नहीं हो तो मिलने पर भी बढ़ेंगे कैसे नारायण तो सृष्टि का तो सवाल ही नहीं है कच्छा भाई ईश्वर ही सृष्टि बन गया बन गया तो फूट गया जैसे बीज से अंकुर निकलता है तो बीज फूट जाता है जैसे सोने से जेवर बनता है तो सोने को गलाना या पीटना या तोड़ना पड़ता है और दूध से दही बनता है तो दूध को विकृत होना पड़ता है वैसे यदि ईश्वर सृष्टि बने तो ईश्वर को फूटना पड़ेगा तो बोले ईश्वर धासता है अरे बोले इसको विवर्तवाद बोलते हैं ईश्वर बनने सृष्टि बनाई इसका नाम हुआ आरंभवाद और ईश्वर सृष्टि बन जाता है इसका नाम हुआ परिणामवाद और ईश्वर है ज्यों का त्यों भासता है सृष्टि के रूप में इसका नाम हुआ विवर्तवाद विरुद्धम बर्तनम विवर्ता अपने स्वरूप के विरुद्ध दिख रहा है एक होने पर अनेक दिख रहा है बोले ये नारायण ये जो जीव आत्मा है आत्मदेव है इसको ईश्वर ने आरम्भ बाद से परमाणुओं से बनाया क्या ये द्रव्यों से बनी कोई चीज है द्रव्यों द्रव्यों का प्रकाशक चेतन नहीं है तो क्या ईश्वर बन गया ईश्वर ने अपने स्वरूप को छोड़ दिया क्या अच्छा नहीं छोड़ा नहीं फूटा ज्यो का त्यो वो जीव रूप से भास रहा है, है? तो वस्तुतः जीव नहीं हुआ परमार्थता तो परमात्मा ही हुआ न अब देखो ये भी आप ध्यान रखना कि जितनी सही साक्ष है न गणपत्य सौर वैष्णव हैं वो ईश्वर से भिन्न जीव जगत की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हो ईश्वर को जगत और जीव से भिन्न स्वीकार करते हैं पर ईश्वर से भिन्न जीव जगत को स्वीकार नहीं करते नाराण और वेदांत में भिन्ना भिन्न का सवाल जो है वो बिल्कुल उठ जाता है को नैनम जनेदी इसको कौन उत्पन्न कर सकता है माने कोई उत्पन्न नहीं कर सकता है ये तो ज्यों कहते हो परमात्मा है का इसलिए कार्य कारण दोनों से विलक्षण है परमात्मा का स्वरूप बोले सौ एश ने व्याख्यात निहन्ुते जता सर्वग्राह्य भावन हेतुनाज प्रकाशते व्याख्यातम स्वयं स्वयं स्वेन स एश नेतिव स्वय अपनी अपने ही तो किया व्याख्या और अपने आप ही उसका कर दिया अपवाद्राह्मण में ये प्रसंग आया है क्या आया वैसे तो गृहधारायण तो तो उपनिषद में सभी पहले के अध्यायों में ये चर्चा है वहां प्रश्न आया कि दो प्रकार के द्वे भाव ब्राह्मणों रूपे ब्रह्म के दो रूप हैं कौन से है क्या एक मूर्त रूप है और एक अमूर्त रूप है देखो जैसे कार्य और कारण पहले बताया वो वैसे निराकार और साकार बताया तो ब्रह्म के दो रूप हैं, एक साकार एक निराकार तो सनातन धर्मी लोग साकार की चर्चा ज्यादा करते हैं और आर्य समाजी मुसलमान ईसाई ये लोग निराकार की चर्चा ज्यादा करते हैं और वर्णन वेदों में दोनों का है ऐसा नहीं समझना कि दोनों में से किसी का वर्णन नहीं है पर वेदांति लोग के बारे में जो देहाती लोग हैं ना गांव के लोग उनकी ये धारणा है कि वेदांति लोग निराकार को ईश्वर मानते हैं तो ये धारणा जो है ये उपनिषद पर विचार न करने के कारण है वेदांत में ऐसी परमात्मा का वर्णन मिलता है अनिरुक्ते अनात्मी अनिलयने अभयम प्रतिष्ठां बिंदते वो अनिर्वचनीय है अनिरुक्त है माने वाणी की गति नहीं है अनात्मी जैसे शरीर में एक आत्मा रहता है वैसे परमात्मा में परमात्मा का भी एक आत्मा और रहता हो ऐसा नहीं है ना? अनिलयने माने परमात्मा का प्रकाशक कोई नहीं है उसका अर्थ हुआ वा, परमात्मा वाणी का विषय नहीं है परमात्मा का प्रकाशक कोई नहीं है, है? और अनिलयने ये तो महाराज हद कर दी हद क्या कर दी य प्रयंती अभिसंभी कहती है कि सृष्टि उसी में लीन होती है और वो कहते हैं है ना नीलिमा आकाश में लीन नहीं होती भ्रांति से देखा हुआ जो सर्प है वो रज्जू में लीन नहीं होता वो रज्जू में कोई क्रिया प्रक्रिया नहीं होती है कोई विक्रिया नहीं होती है अपने हृदय में ही भ्रांति जहा है न जिस देश में जिस हृदय देश में भ्रांति है वही क्रिया प्रक्रिया विक्रिया होती है और रज्जू देश में कुछ नहीं होता वहाँ तो सर्प का अध्यारोप हुआ और सर्प का अपवाद हुआ है ना? तो न सर्प की रज्जू में उत्पत्ति हुई और न सर्प का लय हुआ रज्जू में नीलिमा की उत्पत्ति हुई आकाश में और न तो नीलिमा का लय हुआ आकाश में कोई कारण संबंध नीलिमा और आकाश का सर्प और रज्जू का कोई कारण संबंध नहीं है तो श्रुति वर्णन करती अनिलयने निलयन नहीं है वो घड़ा फूट के जैसे मिट्टी में मिलता है वैसे ब्रह्मांड फूट के परमात्मा में मिलता हो कसो बात नहीं है अब देखो आज का वर्णन करते हैं ये जो परमात्मा का मूर्त अमूर्त वो सत और त्यत सत्य ये विश्व सत्य है वो क्योंकि ये सत और त्यत है सत माने मिट्टी पानी आग है और त्यत माने वायु और आकाश है इसी को बोलते हैं सत और त्य ये दो शब्द हो गया सत और त्य अस्थि अस्थि अस्थि रूप से भासमान और इनकी इनकी क्रिया का संचालक और इनके रहने का स्थान न आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी और ये क्या हुआ कि सत और त्यत हुआ ये ये मूर्त प्रपंच हुआ और अमूर्त प्रपंच हुआ इसका कारण जिसमें मूर्ति नहीं है आकृति नहीं है ब्रह्मणों रूपे ये कौन है ये दोनों ब्रह्म के रूप है जिसको लोग निराकार बोलते हैं ना निराकार वो ब्रह्म का एक रूप है और जिसको साकार बोलते हैं वो क्या है क्या वो ब्रह्म का एक रूप है ब्रह्मण ब्रह्म के दो रूप है एक साकार और एक निराकार हे भगवान एक ये प्रसाकार माने संपूर्ण विश्व ब्रह्म का एक रूप है ये संपूर्ण विश्व कार्य मूर्त और ब्रह्म का एक रूप है कारण ये दोनों रूप हैं रूपी कौन है एक नट है एक बार औरत बन के आया एक बार मर्द बन के आया शक्तिशाली को मर्द बोलते हैं हो संस्कृत का शब्द है ये हा हा मर्द मर्दन शब्द है ना जैसे मर्दनाथ मर्दहा जो अपने शत्रु को शत्रु का मर्दन कर डाले उसका नाम मर्द ना। तो ये अब देखो निराकार साकार हमारे संत जो मध्यकाल के है ना वो ऐसे बोलते हैं निराकार साकार रूप धरी आयो कई एक बारा किसी के हृदय में हृदय मंदिर में निराकार होके प्रकट हुआ है ना किसी की आंखों के सामने साकार होके प्रकट हुआ आयो कई एक बार बार बार आता है बार बार जाता है सपने हुए हुए मिट गए रहो सार को सारा परंतु निराकार और साकार के सपने है ना कोई मानस और कोई प्रत्यक्ष हुए और हो हो के मिट गए और सार का साथ रह गया एक बार नारायण उड़िया बाबा जी महाराज से किसी ने पूछा वो तो जरा पक्कड़ की तरफ बोलते थे ना वो तो बोले महाराज ईश्वर तो बिल्कुल निराकार ही है तो बोले कि साकार कौन है तुम्हारा चच्चा है, है न ईश्वर निराकार ही है तो साकार कौन है एक बार की बात है एक महाशय जी आये हम लोग बात करते उड़िया बाबा जी महाराज तो वो महाशय जी बड़े प्रसिद्ध थे वो बड़े त्यागी थे बड़े सदाचारी थे बोला कम से कम कपड़ा पहने जूता न पहने है ना कम से कम कपड़े में गुजर करें और बड़ी पवित्रता से रहें बड़े अच्छे से तो आके बोले की स्वामी जी ईश्वर बिल्कुल निराकार ही है मैंने पूछा भाई बिल्कुल निराकार है तो उसका अनुभव कभी किसी को हुआ है कि नहीं हुआ है वशिष्ठ विश्वामित्रादी को हुआ हो है ना किसी को भी हुआ हो ब्रह्मा को विष्णु को शिव को किसी को कभी हुआ हो या अब होवे या आगे होवे उस निराकार का कभी अनुभव किसी को हुआ कि नहीं हुआ बोले तो कि नहीं हुआ निराकार का अनुभव कैसे होगा कि नहीं हुआ तो केवल कल्पना है जो वस्तु कभी किसी के अनुभव में नहीं आई न आ रही है न आवेगी वो तो कल्पना के सिवाय और कुछ नहीं है अच्छा भाई मान लो कि अनुभव हुआ तो दूसरों से अलग करके निराकार ईश्वर का अनुभव हुआ कि दूसरों से एक करके निराकार ईश्वर का अनुभव हुआ है ना अगर सबसे अलग करके दूसरों से अलग करके साकार से अलग करके निराकार का अनुभव हुआ ये देखो आप तो उस निराकार का एक लक्षण आकार बन गया कि नहीं है न लक्षण बना न लक्षण बना प्रमाण हुआ साकारों से अलग हुआ जब उसमें पृथकत्व तो आ गया जब उसमें विभाग आ गया जब वो खास स्थिति में अनुभाव्य हो गया तो अनुभाव्य होने पर तो आकार अपने आप ही आ गया उसमें तो बोले फिर तुम क्या ईश्वर के बारे में बोलते हो बोले हम ईश्वर को ऐसे बोलते हैं कि वो अनुभव का विषय नहीं है और अनुभव से परे भी नहीं है स्वयं अनुभव स्वरूप है माने जिसको सबका अनुभव हो रहा है उसी का नाम परमात्मा है हम तो ऐसे बोलते हैं जिसको सबका अनुभव हो रहा है जो स्वयं अनुभव स्वरूप है उसी का नाम परमात्मा है तो ये तो साक्षात अपरोक्ष है इसकी कल्पना करने की तो जरूरत नहीं है और अनुभव का विषय बनाने की जरूरत नहीं है यह स्वयं अनुभव स्वरूप है तो अगर कल्पना करो तब तो ये मानो कि साकार निराकार जो कुछ है सो सब ईश्वर है और यदि कल्पना को छोड़ दो तो स्वयं अपना आत्मा परमात्मा है तो स्वयं आत्मा ही ब्रह्म है इस दो स्थिति यही दोनों सनातन धर्म की स्थिति जो है ना ये दो है या तो आत्मा ज्ञान हो और या तो निराकार साकार सर्व रूप में परमेश्वर को मानकर उसकी उपासना हो तो दो रूप है ब्रह्म के एक मूर्त और एक अमूर्त ये सब वर्णन करके आगे जब बढ़े तब बृहदाराण्य उपनिषद में क्या बोलते हैं कथाता आदेशो नेति है ना अब इसके बाद ये आदेश है भाई गुरु को आदेश गुरु को आदेश गुरु को मेरी भक्ति गुरु की शक्ति पुरो पुरोमंत्र ईश्वरो बाचा